गोविंद हरे गोविंद हरि भग वेद की पवन गंगा ब्रह्म सूत्र एवं भगवान वासुदेव की लीला कथा का हम पान कर रहे हैं हमारी वेद गंगा निरंतर प्रवाहित है एक एक ऋषि करके हम प्रत्येक ऋषा का एक एक शब्द का अर्थ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है कि वस्तुतः धर्म और सांप्रदायिक सोच ये दोनों नितांत अलग विषय हैं। ये ठीक ऐसे हैं कि जैसे मुझे समाज में रहना है कैसे रहना चाहिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए कैसा व्यवहार करना चाहिए ये जो वाह आडंबर है बाहर के दिखावे हैं वस्तुता सांप्रदायिक सोच यहीं तक रहती है मुझे भाषा कैसी बोलनी चाहिए समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिसे अक्सर हम संप्रदायों और मठों में जाकर सीखते हैं वो मात्र सांप्रदायिक सोच है आउटर डिसिप्लिन मेरा वाह्य आडंबर है भौतिक जीवन में जीने की एक राह है लेकिन धर्म मेरे अंतर की कथा है कौन हूं मैं कहां से आया वो कौन था जो बूढ़े की भस्मी को फिर अन्न अन्न से बालक का रूप दे पाया अंधे लोग मेरा मेरा गाते रहे ज्ञानी इसी उत्सुकता में जिया कि उसे किसने बनाया मां को उंगली नहीं आती बाप को अंगूठा नहीं आता लेकिन क्योंकि वो वाह्य आडंबर कोई धर्म मानते हैं तो इसलिए अंधे धृतराष्ट्र की जिंदगी जीते हैं इसलिए भेदभाव ये वाह्य आडंबर है और अंतर की राह है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते क्योंकि एक ही पिता हम सबको बनाता है तो ये दो डिसिप्लिन है यदि सांप्रदायिक सोच गड़बड़ हो गई तो भी आपको घुटन में जाना पड़ेगा कि भाई अगर चार दिन आप लंदन में रह आए हो या यू, यूएस में रह आए और यहां आते ही आपकी सोख छिपियों वाली हो गई तो लोग हंसेंगे ही आप पे कि दिमाग खराब हो गया देखो मती फिर गई है यहां पर यहीं के कास्ट्यूम्स चलेंगे यहीं का व्यवहार चलेगा वहां वो करोगे तो हर कोई खिल्ली उड़ाएंगे तो सांप्रदायिक सोच का अपना महत्व तो है लेकिन ये कहना कि सांप्रदायिक सोच ही धर्म है यह सबसे बड़ी मूर्खता है ये हमने वेद में जाना धर्मोपते ब्रह्मसूत्र ने भी कहा कि धर्म तो है अपनी उत्पत्ति के क्षण को जानना अपने को पहचानना और उस सत्ता के साथ जुड़कर जीना वाहि जिसका आडंबर है अभीतर जिसका सत्य है तो वेद ने हमको बताया कि हमें इन दोनों पर किस प्रकार संयमित होके जीना है बाहर जो भी वर्णाश्रम धर्म है वो एक सामाजिक औपचारिकता है जिससे समाज सुव्यवस्थित रहे किसी को किसी के प्रति क्षोभ ना हो और इस व्यवस्था के साथ ही दिया सीए राम मैं सब जग जा और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो लेकिन सब लोग अपनी अवस्थाओं के रूप अपने ही जैसे लोगों के साथ घुल मिलकर जी सके अंतर जगत में आए तो कहा यह सत्य जगत है इसका वाही जगत से अलग है ये ये तुम्हारा स्वजगत है घर है तुम्हारा और वही जगत निमित्त जगत है जहां हमें ड्यूटी देनी है जैसे दफ्तर निमित्त जगत है जहां जाते हैं ड्यूटी देते हैं तनख्वाह लेते हैं चले आते हैं वहां के अधिकार वहां के कर्तव्यों के लिए हैं हम उनको अपने हित में करेंगे तो घूसखोर बईमान कहलाएंगे थानेदार को जो भी अधिकार है वो अपने कर्तव्यों के लिए है ना कि लूटपाट करने के लिए तो निमित जगत में हम निमित कर्म को निमित अधिकारों का, का यथा प्रयोग करते हैं स्वजगत में आते हैं तो ये मेरा घर है मैं तो हमने उसको भगवान राम की कथा में पढ़ा कि ये तन अवध है मन जब दस इंद्रियों का निग्रह हो गया है रथ ली है दसों इंद्रियां तो मन दशरथ है आत्मा श्री राम है जो घटघटवासी है और जीव प्रकृति बुद्धि ये जानकी है सीता है ये जीव रूप हम सब हैं और राम रूपी लक्ष्य में योग स्थित हो गया मन लक्ष्मण है ये मेरा परिवार है और इस तन अवध में रहता हूं मैं ये मेरा घर है ये स्व जगत है और बाहर निमित जगत है क्योंकि इसी घर में मैं जन्मता हूं हर सांस प्रत्येक क्षण आज भी मेरा अंतर आत्मा ही बन की शबरी का राम मेरे जूठे अन्न से मुझे जीवन की अगली सांस धड़कन क्षण देता है यह बैंक से नहीं आती बाहर से नहीं यही पैदा होता है तो जहां मैं नित्य प्रति जन्मता हूं कोटी कोटि जन्म जन्मता रहा हूं आगे भी यही जन्म होना है मेरा इस घर में ही ये मेरा स्वजगत है वाहि जगत नाट्यशाला का मंच है मुझे वाहि जगत की मर्यादाओं के अनुरूप भगवान राम की सौगंध बन के हर धर्म को धारण करना है पति हूं तो राम के जैसा पुत्र हूं तो राम के जैसा राजा हूं तो राम के जैसा सेवक हूं तो राम के जैसा राम ही मेरी सौगंध है क्योंकि जगत तो नाट्यशाला है मैं जब अपने तन का एक रोम रोमकूप नहीं बना पाया तो मैं काहे को फूलूं कि मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया कर तो वो रहा है जो मेरे अंतर का स्वामी है और जब गुरुकुल में आए वेद पढ़ने तो वहां पर भी यही पढ़ाया गया यज्ञोपवीत के साथ कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है बाहर का यज्ञ नैमित्तिक है तुम्हें पढ़ाने के लिए हमने बाहर आचार्य को बुलाया है प्राण वायु ही उपाचार्य है उपृथ्वी है बाहर जो आचार्य के साथ आए हैं वो उपाचार्य हैं जो भोजन तुम आत्मा को अर्पित करते उसी को बाहर सामग्री में लेता हूं संविदा में लेता हूं वही भीतर भी सामग्री और संविधा है और जीव रूप तो ही यजमान है और अंतर में ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ की अग्नियां हैं और बाहर जो हम पवित्र अग्नि प्रकट करते हैं नैमित्तिक वो यज्ञ की हवन की अग्नि होती है इन दोनों में भेद है ये नव दुर्गा नव अग्नियां मुझे भस्म भी करती हैं ज्योतियों में ढालती हैं नया रूप प्रदान करती हैं अन्यन्न से शिशु मेर लाती हैं ये मातृत्व को दुग्ध से वरद करती हैं तो मैं भोजन पाता हूं हाँ, और ये मुझे सांस देती हैं धड़कन देती हैं ऊर्जा देती हैं बुद्धि विवेक देती हैं ये नव अग्नियां हैं ये नव माताएं हैं बाहर की ज्वाला में चाहे जितना मैं सामग्री में डालूं एक चूआ भी पैदा नहीं होता है पर हमने सारे पुण्य वहीं कमाए क्यों क्योंकि हमने सांप्रदायिक सोच को ही धर्म मान लिया जबकि बाहर का हवन यज्ञ पढ़ाने के लिए है और यह भी कहता हूं साथ में किसे बारम बार करो फिर फिर अभ्यास करो क्यों क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव बन जाए कि जब भीतर जाओ तो स्वभावता ऐसा करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए बाहर के यज्ञ का नैमित फल है क्योंकि निमित्त है जगत इससे तुम्हारा घर अच्छा हो जाएगा लाटरी भी निकल आएगी बेटा बेटी की शादी भी हो जाएगी नौकरी भी मिल जाएगी लेकिन अनंत की राह नहीं मिलेगी वो जब भीतर आके जलोगे तभी पाओगे तो इन दोनों का अपना अपना विधान है लेकिन गुलामी के लंबे अंतरालों में जब ऋषि कुल गुरु कुल सब ध्वस्त हो गए तपस्वी ऋषि मारे गए और एक विदेशी आक्रांताओं के आपदास बन गए गुलाम बने उन्हीं के मदरसों में पढ़ने लगे जाकर के आपकी सारी सोच बाहर तक ही रह गई भीतर की राह लुट गई और सांप्रदायिक सोच फिर कभी भीतर नहीं आई पहले अध्यात्म मूल है और इसी का अनुसरण हमें सामाजिक व्यवस्थाओं में करना है यह था हमारा मत कि जैसे परमेश्वर आत्मा के रूप में संपूर्ण सचराचर को धारण करता है उसी प्रकार उस आत्मा की भांति ही समाज को भी अपने को व्यवस्थित करके सबको धारण करना है तो वेद की रिचा आई कि मुख से ब्राह्मण हुआ क्यों क्योंकि ज्ञान मुख से ही निकलता है है एक ही विष्णु कोई चार लोग अलग नहीं है कि हम चार अलग कर लें। उसके वक्ष स्थल से क्षत्रिय हुआ शौर्य है बाहुबल है उसके उधर से वैश्य हुआ एकोनॉमी है और उसी के पैरों से शूद्र हुआ सेवा है जिसका तो अर्थ यह था कि समाज को भी जैसे महाविष्णु का स्वरूप है समाज को विष्णु जैसा बनाना चाहे सहस ऋषि सह पुरुषा सहस्त्राक्षा न कि लड़ाया बिड़ाया जाना चाहिए एक बात बताओ महा विष्णु के सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं पैर और पैरों से हुआ तो सबका पूज ही हुआ कि नहीं और जिस पैर से शूद्र हुआ उसी पैर के अंगूठे से गंगा हुई एक पवित्र तो दूसरा पवित्र कैसे होगा लेकिन नहीं जब सांप्रदायिक सोच अध्यात्म से कट गई तो संप्रदायों ने चाहते ये सब लाना शुरू कर दिया और एको भ्रम द्वितीय नाचते सिय राम मय सब जग जानी ये सारे भाव लुप्त होते चले गए जब हम जानते हैं कि एक पिता ही हम सबको उत्पन्न करता है तो हमें प्राणी मात्र से भेद नहीं करना है और मेरा उद्गम भीतर है मुझे उसे अपने भीतर लेना है तो पहले आज की ऋचा खोल लो हम्म ये तो पाठशाला है भी। आ, कल से जन्माष्टमी की कथाएं होंगी हाँ तो कहा आ खोलने रिचा जिन्होंने पीछे बोर्ड से ली है अर्थित त्रिवर्ती आतम त्रि त्रि अनुव्रते जने त्रि शिक्षित तीर्ना वहतम अस्मे अक्षर पिनत कि कहा भाग रहा है बाहर बाहर तेरा संपूर्ण सचराचर तेरे भीतर है समाया हुआ यत पिंड तत् ब्रह्मांड जो तू है वही है सचराचर सारा तू जिन्हें समाये हैं असंख्यों सूर्य चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र पृथ्वी आकाश और संपूर्ण सचराचर लहराता है तुझमें जल भीतर अपने पढ़ ले अपने आप को क्योंकि सचराचर रूपी चित्र की का तू छोटा चित्र है कॉपी है तू यत पिंडे तत ब्रह्मांडे क्या बाहर बाहर भागता फिर रहा है त्रिवर्ती यातम धारण सृजन और संहार आ उम ओम आ से अस्तित्व तत्व ब्रह्मा उसी उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु म से मृत्यु मृत्युजय महेश और यही गॉड में भी है जी ओ डी जी फॉर जनरेटर ओ फॉर ऑपरेटर डी फॉर डिस्फायर अल्लाह में भी तीन ही अक्षर हैं बेसिकली अलिफलाम है तो कहा त्रिवर्णी आतम इन त्रिधारा यज्ञों के द्वारा बार बार जो तू प्रकट होता है ये जन्मते हैं तुझको ये बारंबार तुझको दुर्गंध से सुगंध में और सुगंध से पावन फलों में और जीवन में लाते हैं तुमको त्रि तो आज आना भीतर अपने आज इनका सन्मुख कर ले मैं लेलाने संप्रदाय का हूं मैं फलाने स्कूल का हूं मैं फलानी जात का हूं कभी मैं हाँ म्यूनसिपैलिटी वाले सांडों पे मोहर लगाते थे अब तुम सब अपने अपने मोहरे लगाए बैठे हो अरे एक ब्रह्म के हो ये कहे भूल गए हो पशुओं की मोहरे हालांकि सांढ ने मोहर को कभी नहीं माना हमने माना कि मोहर दगी है म्युनसिपैलिटी का है <laughs> आप तो खुद ही बोले देखो ये मेरी मोहर है मैं इसका अयोध्या <laughs> हाँ। पहुंच गए धनुष मांडल वाले तो कहा त्रिवर्ती यातम जिनका कारण है तू जो जन्म तुझे बारंबार जो तुझे जीवन का अमृत सांस धड़कन त्रि अनुव्रते आज उनका अनुव्रति हुई त्रि त्रिही अनुव्रते चलो आज उन्हीं का अनुसरण करें, वो जो सुबह है मेरी और शाम है मेरी वो जो जीवन की हर रात धड़कन है सोच विचार सब कुछ तो वो मेरे अंतर का देवता मेरा आत्मा मेरा यज्ञ है त्रिवर यातम और जिसके कारण बारंबार पाता हूं मैं ये दुर्लभ जन उन्हीं के साथ द्रोह करके मैं मेरा घर मेरी गृहस्थी मेरे फलाने ढिकाने जात पात कर रहा हूं और मानता हूं कि मैं भक्त हूं अगर इसे भक्ति कहेंगे तो फिर विषया सत्य कौन है क्योंकि विषयों में आसक्त ना होता तो मैं और मेरा घर क्यों होता और विषयाशक्त के मुकद्दर में भक्ति नहीं होती है वो नाटक करता है वो स्वांगी है ढोंगी है वो और वो इतना बड़ा अंधा है कि अपनी आंखें खुद बोड़ता है मरते ही कोई पूछेगा नहीं तुझको स्वप्न में भी दिख गया तो डर जाएगा घर सारा भगाएंगे तेरी गया कराएंगे स्वामी जी कहां क्या करें इससे पीछा छूटे और जीते जी भी भागते रहे सब तुमसे <laughs> क्या बात है <laughs> और जो है तुम्हारा जो तुम्हारा अंतरात्मा है उसके सगे नहीं हो सगा तो बहुत बड़ी बात है हर सांस दगा करते हो उसे तभी तो विषया शक्ति करते हो बाहर अगर अंधे नहीं हो तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है चिता की लकड़ियों पे छोड़ के जाना होगा इसे तो इससे जुड़ा बाकी क्या है तुम्हारा उसे नहीं छोड़ सकते भगवान के साथ एक ढिठाई भक्ति कर लेंगे गीत गा लेंगे जा लेकिन उसके होंगे नहीं होंगे तो विषया शक्त जगत की होंगे फिर कहेंगे कि स्वामी जी हमारी भक्ति कहां तक पहुंची हमने कहा भाई पहले नाली तक थी अब गटर में चली गई जब विषय शक्ति ही नहीं गई तो तेरी भक्ति कहां गई अब फूले फूले फिरते अंधों की तरह तो कहा जिनको सदा बरतता रहा है जिन तीनों के द्वारा सदा जन्मता रहा है जिनके कारण तू आता रहा है त्रि आज उन्हीं को अपना व्रत कर उन्हीं का अनुसरण कर आज आत्मा श्री हरि का हो जा चल भीतर सब में वो है ऐसा मान और गोविंद गोविंद का ये मेरा तेरा गुलाब जिसका छूट न गया वो सच क्या पाएगा वो एक ईमानदारी जिंदगी तक कैसे आ पाएगा तो त्रि अनुव्रते जने कि चलो वो जो उत्पत्ति धाता है आज उसका अनुसरण करें जो हर जन्म जन्मता है हमको जन्म देता है आओ कि आज हम उसमें एक बार फिर अब सच्ची भक्ति में जन्म पाए स्वांग ना करें नाटक ना दिखाए सुप्रावे जिसके कारण ही सारी दिव्य प्राप्ति हमको है क्या सड़ी हुई मट्टी का ढेर सुन सकता है बोल सकता है चल सकता है लेकिन उसने उस सड़ी हुई मट्टी को दुर्गंध को समाज के त्याज्य को चिता की राग को जब मुकद्दर दिया सौभाग्य दिया सुप्रा भी तो वो सुंदर शिशु बना वो तुम हो जिसकी दया और कृपा से और आज तुम उसी के नहीं हो स्वामी जी भक्ति करते हैं काय के लिए करते हो लोभ के लिए करते हैं हो नेता राजनीति करते हैं काय के लिए करते हैं देश को चलाने के लिए या वही करते हो वही करते हैं हाँ? त्रिधे त्रिकाल धारण करें उनको कि जब हर सांस तू है मेरा एक एक भाव तू है मेरी सुबह तू है मेरी शाम तू है तो गोविंद अब तुझसे के जीना भी कहा है नारायण तुझसे के न सांस है न धड़कन है न जीवन है न घर है ना गृहस्थी है न परिवार है तो इस झूठ को आज उतारा मैं इसकी चिता जलाया मैं अब तो तू ही तू है तू ही मेरा पिता है माता है स्वामी है सखा है विदाता है त्रिधेव तू ही मुझे सदैव धारण करने वाला है तू ही मेरा देवता है त्रिय नाद्यम आगे चले त्रिधी शिक्षिता तू ही बुद्धि है तू ही विद्या है तू ही ज्ञान है तू ही विज्ञान है वरना मट्टी को सोच कहां मुर्दे के पास विवेक कहां और आज ऐसा विवेकहीन हूं कि दुनिया भर का मैला चाटता हूं और उस पर दम करता हूं माँ तो ये करती माँ तो वो करता और नहीं जानता हूं तो तुमको नहीं जानता हूं तू तो जो मेरा सब कुछ है मैं तुझे ही नहीं जानता हूं और बड़े बड़े स्वांग और नाटक भरता हूं अंधे से अंधा बन के जी रहा हूं और सम्मान पाने का यशगान कराने में भी पीछे नहीं रहता हूं तो कहा दिम क्या आज भज उसे आज गांव उसे आज वंदना कर वस्तु उसी की वो आत्मा वह अश्विना जो बन के ज्योतियां यज्ञ की ज्वालाएं वहतम प्रवाहित है, है तुम में जो जीवन की हर धाराओं को उजागर कर रहा है जिस सागर में तू निरंतर नहा रहा है अश्विना ब्रह्म ज्योतियों के सागर में उस अग्नियों के ज्योतिर में यज्ञ में युवन जिससे तुझे एक एक क्षण तेरा युवा होकर प्रकट हो रहा है वो यज्ञ ना होता तो तू कहां होता सारी उम्र भर की कमाई इकट्ठी कर लो और उसमें जिंदगी का एक दिन बना के दिखा दो बना सकते हो तो उम्र तमाम कमाते रहे हो मूर्ख या गवाते रहे क्योंकि उस दौलत का गे छुअन भी एक सांस नहीं दी बर भी तो नहीं है जीवन का एक क्षण और तुमने सारी उम्र पैसे को दे डाली पैसा ही तुम्हारा भजन है पैसा ही तुम्हारा कीर्तन है पैसा ही तुम्हारी भक्ति है पैसा ही तुम्हारा भगवान है और सगा संबंधी संताप अब पैसा ही है क्योंकि पैसा आया तो बाप बेटे में यू होगी मां बेटे में मुकदमे है यकीन तुम्हारा किसी का किसी पर पैसे ने तुम सबको खा लिया है मरे हुए हो अब भक्ति की बात करते हो आज कौन सा संबंध है तुम्हारा जो मधुर है कौन सा रिश्ता है कि तुम जिस पर तुम यकीन कर सकते हो बोलो आज पैसा बन के शैतान तुम्हारा ईमान यकीन सब खाए जा रहा है सांसें वो दे रहा है पैसा तू गा रहा है इंसानियत कहां रही अब्पा की कहां है कहा त्रिनाद्यम वह तम अश्विना कि जब सांसें और धड़कने उसी आत्म यज्ञ से प्रवाहित होकर के ही पाता रहा तू ब्रह्म ज्योतियों से और हर क्षण तेरा तुझे युवा करता चला गया है नीपृक्षो और जो त्रिकाल तुझे हर चीज से वरद करता रहा तुझे उस पर सब कुछ ने उछावर करता रहा तू तो उसी का सगा नहीं है पता नहीं भक्ति किसकी कर रहा त्री प्रेक्षक जिसने तेरे वंश चलाए जिसने तेरे वंश बढ़ाए वो तो तेरा अंतर आत्मा है वो तो अध्यात्म जगत है बाहर हाँ, नियमित जगत है ये सांप्रदायिक सोच है मठाधीश संप्रदाय वही पढ़ाएंगे इस कार्थ थोड़े ना कि तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है कंगाल हो बाहर के आडंबर का सम्मान होना चाहिए हाँ। अब यदि आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाओ कि जहां का लिबास खाना पीना बोलचाल सब आपकी नहीं है जब आप बोलोगे तो लोग हंसेंगे क्योंकि आप कार्टून दिखाई पड़ोगे कपड़ों से भी बोलचाल से भी। तो धीरे धीरे आपको वाई आडम्बर उनके जैसा बनाना पड़ेगा यह आपकी जरूरत है ये सांप्रदायिक सोच है लेकिन इसको तुमने भगवान का जितना बड़ा महत्व दे डाला और भगवान किसके साथ दगा शुरू कर दिया ये तो आधा पाप है स्व जगत नीलाम पड़ा है और निमित जगत भगवान बना है क्या बात है तो कहा अस्मेय अक्षरे बिन्वदाम और इस भांति त्रिपक् निरंतर उसी को अर्पित होते हुए उसी में समर्पित होते हुए उसी का अनुकरण करते हुए अनुकरण कैसे करते हैं कि गांव का गंवार लड़का पढ़ा लिखा नहीं परले सिरे का आवारा कोई कामधाम भी नहीं करता है ऐसा गंवार लड़का गांव का जब किसी फिल्मी हीरो पे पिदा हो जाता है तो उसका डुप्लीकेट बन जाता है गांव का गंवार लड़का वैसे ही बाल बनाने लगता है वैसे ही कपड़े भी सिलवा लेता है चाल ढाल भी वैसी हो जाती है मतलब देखते ही लगता है कि फलाने की नकल कर रहा है है ना और तुम सारे बड़े भक्ति मार्गी, तुम में क्या ईश्वर की दया आई क्या ईश्वर का रूप आया क्या उसका कोई भाव आया क्या प्राणी मात्र के प्रति ईश्वर की तरह न्यौछावर होने की बात आई अपने सगे भी नहीं सह पाई सौतेले सहे जाते कैसे गांव का गवार लड़का तुमसे बड़ा भक्त हो जाता है उस हीरो का और तुम्हारी ये भक्ति फूले फूले फिरते हो कहां है भक्ति तुम्हारे पास तो कहा असमी अक्षरी पिन बतम कि उसकी अमर अक्षर माने जो कभी क्षर नहीं होती आराज इस अमृत का पान कर और अनंत की राजा ये धर्म का ग्रंथ है संप्रदाय वाहम्बर है जब धर्म रामायण बढ़ाता है तो सारे पात्र मेरे भीतर चले जाते हैं जब संप्रदाय बढ़ाता है तो मैं बाहर इतिहास गा के चला जाता दोनों में ये भेद है यज्ञ सड़ी हुई मट्टी को छू लेता है उसमें जीवन की सुगंध ले आता है कल्पनाएं भर देता है तरह तरह की ज्योतियां और रंग भर लेता है ये धर्म है और वाया डंबर एक खूबसूरत जीवन को फिर राख में बदल देता है ये सांप्रदायिक सोच है और हमने कहा यही सब कुछ है जो बाहर वाली है आए ब्रह्मसूत्र भी खोल ले हा जिसे हम सीमाओं से बाहर ना हो कथा तो कल से शुरू होगी श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधार्थ स्मृतिश्चर संधि विच्छेद भी वहां कर दिया है बोर्ड पर ही श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिशेरात, प्रतिषेधात्मृति संधि विच्छेद हो गया इसे पिछली रिच ब्रह्म सूत्रों के साथ जोड़ के लाना पड़ेगा ये कथा के रूप में आ रहा है तो पूर्व के उसमें हमने पढ़ा कि संस्कारा संस्कार परामर्शार तदभाव अभिलाषाच यज्ञोपवीत संस्कार के समय हमारी यही अभिलाषा थी कि तुम जीवन को एक पाठशाला के रूप में धारण करो जन्मना जायते शूद्रा जन्म से सब शूद्र हो क्योंकि अज्ञान को शूद्र कहा गया है जब गुरुकुल में तुमने यज्ञोपवीत धारण किया आकर के द्वार पर और कहा कि मैं द्विज बन के दिखाऊंगा द्विजन्मना जायते इति त्विजा कि मैं इस शरीर में से जैसे चिड़िया का बच्चा माता के गर्भ से अंडे में जन्म पाता है और अंडे से पुनः शिशु के रूप में प्रकट होता है उसी प्रकार मैं इस शरीर से इस ब्रह्म अंडे से ज्योति का स्वरूप लेकर के स्वतः स्वयं प्रकट होकर दिखाऊंगा तो जब तुमने ये संकल्प लिया तभी हमने तुम्हें द्विज घोषित किया था अन्यथा सब शूद्रो क्योंकि अज्ञान शूद्र है व्यक्ति नहीं और जो अज्ञान से लिप्त है वो शूद्र लिप्त है शूद्र है तो गुरुकुल में कहा था कि ज्ञान का अध्ययन जो कर रहे हो वो खाली रटने या पाठ करने भर से नहीं है उसे तुम्हें हृदयंगम करना है क्योंकि एक गुरुकुल तुम्हारा पहला द्विज धर्म है अर्थात वैश्यवृत्ति है क्योंकि ज्ञान से ही अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी सिद्धि है। फिर इसी को तुम्हें प्रैक्टिकल करने के लिए गृहस में जाना होगा आत्मा की भांति ही गृहस्थी को धारण करोगे विषया सत्य बन के नहीं ये नई भक्ति ले आए तुम कि जिस प्रकार परमेश्वर जगत आत्मा संपूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करता हुआ किसी से कोई इच्छा नहीं करता ईर्षा द्वेष राग मोह पुण्य और पाप के लेपन से परे है मैं उसका बेटा हूं क्या इसी प्रकार मैं छोटा सा एक परिवार का रिहर्सल कर सकता हूं ना कि आशक्ति में फंसा बैठा हूं रात को नींद नहीं आ रही है सवेरे डॉक्टर आ रहा टेंशन में आ गया फिर बोला साइकी में चला गया दिमाग फिसल गया इसका चिंता करते करते प्रेत पिशाच की जिंदगी को हमने ग्रह नहीं कहा था प्रेतों के गुण धर्म होते होंगे वेदों में उसकी चर्चा नहीं है क्योंकि ये तो मानव धर्म है। तो का ग्रंथ तो कहा जैसे ईश्वर आत्मा के रूप में हर देह को सास और धड़कनों से वरद करता सचराचर को जीवंत करता है क्या मैं एक छोटे से परिवार को आत्मवत धारण कर सकता हूं गृहम स्था इति गृहस्थ के शरीर में टिका हुआ उस आत्मस्वभाव से क्या मैं एक परी कुछ लोगों को धारण कर सकता हूं तो ये छोटा सा रिहर्सल किया और जब गृहस्थ का समय पूरा हुआ तो तत्क्षण वानाप्रस्थ को चला गया क्या वानाप्रस धर्म क्या है ये ब्राह्मण धर्म है कि आत्मा की भांति ही सचराचर की सेवा करूंगा अब किसी से कोई इच्छा नहीं करूंगा यही ही दे रहा कह रहा ताही भी दे बाना प्रस्थी किसी से इच्छा नहीं करेगा यही तो बानाप्रस्थ धर्म है सबकी सेवा करेगा और जो प्रभु करेंगे आत्मत जो समाज करे ठीक है ना करे तो ठीक है आज बिना मतलब के बात बेटे भी एक दूसरे का काम नहीं करें तो भाई मानव हो या कोई प्रेत पिशाच हो कौन हो पूछो अपने आप से भक्ति भक्ति भक्ति अरे भक्त बनो उसी में उद्धार है हम सबका लेकिन दिखावा नहीं सच्चे बन के दिखाओ और जब 12 बरस तक सचराचर की निष्काम सेवा कर ली एक वर्ष का अज्ञातवास भी किया तो अब आत ज्वालाओं से ब्रह्मांड से ही ज्योति बन का प्रकट होना है पहन ज्वाला संक्र कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक अनावृत्य आवर्तते पुनः गीता में भगवान ने कहा दो रास्ते हैं। या तो शूद्र की तरह पैदा हुआ सूतक मना और फिर एक जन्म की शूद्रता का एक दिन और जोड़कर इस महाशूद्र की तेरा ही मनवा दी और चिता पर इसके बेटों से कहा इसकी कपाल क्रिया करके इसे बाहर करो क्योंकि ये तो सड़े अंडे की तरह मर गया इससे कुछ पैदा नहीं हुआ अब तुम ही निकालो इसे और दूसरा ये मार है और एक युग था जब सारा समाज नियमित रूप से जीवन को एक पाठशाला मानता हुआ गुरुकुल से ग्रहस्थ ग्रहस्थ से वानाप्रस्त और वानाप्रस्त से संन्यास हो जाता था आज तुमसे घर की दीवारें नहीं छोड़ी जाती अब भक्ति की बात करते हो ये कौन सी वाली भक्ति है इंपोर्टेड है क्या विदेशों से आई होगी इसीलिए इस ब्रांड को जानते नहीं हम बात करते हैं तो यहां इसमें कह रहा हूं कि श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधार्थ स्मृत स्मृतियों का मत है कि खाली श्रवण और पाठ करने से है ना गायत्री मंत्र रटे जा रहा है पूजा पाठ कर रहा है कुछ नहीं होने वाला तेरा की रेती चर्षणम तोते की तरह रट रहा है कोई मतलब नहीं है इसका इतनी माला फेर दी है इतना जाप कर आया बोला नाटक कर आया इतना माला जाप चलने के लिए प्रेरित करने के लिए पढ़ाया था न कि इसका अपने में बैठ के गा करके तुम उठ के भाग जाओ ये तो कोई बात नहीं हुई तो कहा श्रवण अध्ययन और अर्थ इतने को जान लेने से प्रतिषेधात् आवागमन से मुक्ति हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है किसी स्मृति ने इसे नहीं माना है नए गुरुडम ने मान लिया अच्छा एक बात बताओ तुम सब अभी बैठ के यहां गाना गाओ मेरे को खाना खाना जी मेरे को खाना खाना जी फिर गाओ मैंने खाना खाया जी तो क्या सबका पेट भर जाएगा यहां तुमने मोक्ष पाना चाहके लिए खाना खाना जी से पहले खाना बनाना जी खाना बनाना आना जी और फिर बहुत सारे जी लगेंगे तब फिर खाने ने पकना जी पकाना जी और फिर खाना जी तो खाली श्रवण अध्ययन और से प्रतिषेधा से कुछ मिलने वाला नहीं है तुम्हें भजन कीर्तन जप तप मन को आंदोलित करने के साधन हैं कि मेरा मन एकांगी अब मेरे अंतरात्मा ईश्वर में लग जाए अभी अपने में कोई तुमको पुण्य दे जा लेंगे तो ये सिर फिरे गुरुडम है जो बताया करते हैं हमें अक्षरशा उसका अनुसरण करना पड़ेगा उसका अनुपालन करना पड़ेगा उसे व्यवहार में लाना पड़ेगा उसे स्वभाव में लाना पड़ेगा और उसको अर्पित होकर के जीना होगा और उसके विपरीत जितने सोच विचार हैं उन्हें हटाना होगा नहीं तो हम सिर्फ अपने को धोखा दे रहे हैं हम तो बड़े पूजा पाठी हैं हम तो कर्मकांडी हैं जबकि सच क्या है कि हम ईश्वर को भी धोखा देने वाले हैं हम अपने को भी धोखा देने वाले क्या फौजी हमारा भजन कीर्तन करके सेना में जगह पा सकता है उसे अभ्यास करना होता है उसे कवायद करनी होती है उसे पीटी परेड करनी होती है और उससे पीस टाइम में हम नकली लड़ाइयां भी लड़वाते हैं उसे उनको परफेक्शन में लाते हैं और तुमने कहा श्रवण अध्ययन अर्थ कर लिए स्वामी जी हो गया ना? पागल हो गए कि श्रवण अध्ययन और अर्थ का मतलब क्या कि जब तेरा स्वभाव नहीं बदला तेरी सोच नहीं बदली समाज के साथ तेरा रंग ढंग नहीं बदला तो तूने क्या बदला तेरे जो अब नहीं बदला तो आगे क्या मिलेगा उसने इतने जाप किए तो उसका ये हो गया उसने इतने जाप किए वो लॉलीपॉप सारे खा जाए और यहां ब्रह्म सूत्र कह रहा है श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधार्थ स्मृति चा। चाहे वो भजन कीर्तन हो स्मृतियों के अर्थात अनुमान ग्रंथों के पाठ हो उन सबका कोई अर्थ नहीं बोले अखंड पाठ कराएं रहे हमने कहा अखंड पाठ तो कर रही तो अखंड ये तो मालूम है क्योंकि उसका एक खंड तुझे याद नहीं रावण रही नाखंड एक शब्द तुम्हारे पल्ले पड़ा हो तो बता दो हां अखंड पाठ तो कर क्या रामचंद्र जी ने कहा था कि मेरे भजन गाओ नहीं तो जो तुम सब बैठे चिल्ला रहे थे उसमें श्रोता कौन था सुना किसने राम जी सुने तो सुने बाकी तो कोई था नहीं बाकी सब अपने अपने हिसाब में लगे हुए थे कुछ बाहर में खाने की व्यवस्था प्रसाद आदि की में लगे थे कुछ सपना हाँ पब्लिसिटी का काम में लगे थे कुछ कुछ बटोरने में लगे थे तो सिवाय राम जी के और रामायण का पाठ सुन कौन रहा था और राम जी ने कहा था कि सुनाओ मुझे मैं सुनना चाहता हूँ कहा क्या हा? क्या बात है ये हमने विदेशियों की नकल कर डाली है गुलामी के दिनों में यहां आचरण विचार और व्यवहार में जो सिद्ध होता है स्वभाव में जो उतरता है वही सत्य होता है डपोर शंखी में नहीं और यही बात इस ब्रह्म सूत्र में गुरुकुल में बच्चों को वेद पढ़ाते समय ऋषि पढ़ा रहे हैं आपके ही पुरखे थे वो जिनके भोले बचपन को हम इस प्रकार धोते थे आप भक्ति की थोड़ी बात कर लें क्योंकि समय थोड़ा है भगवान श्री कृष्ण की कथा में हमने जाना अभी तक कि सबसे पहले श्री कृष्ण की जन्म लीला कथा में असुरों की लीला आती है असुर माने हमने जाना सुरत्व से हीन जब तक असुर स्वभाव नहीं जाएगा भक्ति रस कहां से चला आएगा मन मोआ मिथ्याभिमानी मनकंस है उसकी दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति अस्ति माने ये मेरा है डोंट टच इट मेरा है अस्ति है मैं हूं इसका मालिक खबरदार हाथ मत लगाना हाँ ये मेरा घर है और प्राप्ति? उसका ये और ले आऊ प्राप्त कर लाऊ ये दो बीबियां हैं इस मन की असुर राज जरासंध की बेटियां हैं जरा माने जीर्ण होना और संध माने संधियां। फिर यही चिंताएं तोड़ती संधियां तुम्हारी स्वामी जी घुटनों में दर्द है गठिया आ गया जरासंध आ बड़ी भक्ति करी थी जरासंध वाली ने और जब कन्हैया निकल गए इस कंस के हाथ से तो सबसे पहले वो भेजता है किसको पूतना को पूत माने पवित्र ना नहीं मेरे विचारों की अपवित्रता जब तक मुझ में रहेगी ये मेरा तेरा झूठ कपट का भाव रहेगा भक्ति स्वांग होगी नाटक होगी डोंग होगी मक्कारी होगी भक्ति नहीं होगी पूतना मरे तो कृष्ण भक्ति जिए दोनों नहीं जी सकते और तुमने दोनों जिलाए बल्कि सच पूछो तो पूतना को जिलाया है नहीं को कहा थोड़ा थोड़ा पीता रहना जहर कोई बात नहीं फर्क नहीं पड़ता है चौधरी बनने चली थी एक सांस का पता नहीं और दम्भ जीते हैं हम लोग जब पूतना मारी गई तो उसके भाई को त्रिणावर्त को भेजा त्रिण माने तीन का बवंडर बवंड तो त्रेणावर्त जो हमारे सारे पूजा भक्ति के सत्य संकल्पों को तिनके सवड़ा देता क्रोध आवेश अतृप्ति और इच्छा बन के और हम फिर लुटेरे बन के दुनिया में खड़े होते हैं भक्ति का कहीं पता नहीं होता इसी प्रकार एक एक करके सारे असुरों की लीला हमने जानी कि सबसे पहले असुर नहीं मरे तो भक्ति तुम में कोई नहीं पा सकता और तुमने कहा असुर ही जिलाने भक्ति तो दिखावे के लिए अभी भी यहाँ लखनऊ में एक ऐसा समाज है कम से कम दिखावा बिल्कुल सही करता है उनके दरवाजों पे बड़े बड़े टाट टंगे रहते हैं वो भी सड़े हुए हाँ। हम तो पोत पात के कमरे दरवाजे भी सजा लेते हैं वो बेचारे भीतर बाहर जो है वही दिखाते हैं हम तो उनसे भी कह पीते हैं क्योंकि बाहर घर सजा के दिखाया है तो भीतर के घर को सजा सौ को कम से कम वो अपनी सच्चाई के सामने रखते हैं हमारे नवाब साहब को पसंद आ गई तो एक बेगम ताट महल हो गई यहां लखनऊ की बात है ताट में देखी थी तो टाट महल हो गई ऐसे नाम होते थे उस जमाने में मैं कोई प्रहसन ही नहीं कर रहा ये हकी। सत्य हकीकत है लेकिन आपने तो बाहर बड़े मुंह चमकाए हैं और भीतर की कालेख को संभाल के रखा है उपलब्धि है ना ये स्वामी जी संसार तो जीना है ना बिना फरेब के कैसे जी और कृष्ण की भक्ति में सबसे पहले कह रहे हैं इन सारे असुरों को मारो अगासुर अगमने पाप अज्ञान बकासुर छल कपट दम और ढोंक इन सब असुरों को मारो धेनुकासुर गधे की तरह सब चीज को लाद के लेना न खाना न खाने देना ये वृत्ति और बत्सासुर को मारो ये मेरा अरे उंगली तेरी नहीं किस हीजड़े के औलाद हुई और हर हीजड़े को दम है ये मेरा कहां है तेरा मुझे बता दो न पुंसकों के भी औलादे होती क्या एक तन का रूम खूब बना के दिखा दो मैं मानूं बड़े मर्द हो वो हुआ मीरा जी गई वृंदावन में तो वहां पुजारी ने कहा था कि औरतें द्वारकाधीश के दर्शन नहीं कर सकती तो मीरा जी बाहर बैठ गई कहा वो दूसरा मर्द तो दिखा दो मुझे जिसने ये आदेश दिया है हमने तो सुना मर्द एक ही है बिचारे दौड़े आए महंत जी उनके चरणों में गिर पड़े मां क्षमा करें मैं मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई ये नियम हटा दिया गया आप प्रवेश करें भगवान आपकी प्रतीक्षा कर है? फूले फूले फिरते हो क्या है तुम्हारे पास किस बात का घमंड है अगली सांस का पता नहीं ढक करते हो तो कहा पहले मरे असुर और ये सारे असुर मरे और ये वसासुर मनोवृत्ति बस माने बेटा ये मेरा वो तेरा इसे मारो प्रलंबासुर मरे कि भौतिकताओं पर ही अवलंबित हो गए जीना ये नहीं होगा तो कल गृहस्थी कैसे चलेगी अरे गोविंद से चलती है ना कि पैसे से चलती है वो होगा तो यह भी आएगा वो नहीं होगा तो सब कुछ होता हुआ भी कुछ नहीं होगा खाना रखा है सामने वार्ड के वार्ड भरे हैं मेरे पास मरीजों के वो खा नहीं सकते उनको लीवर कैंसर है खा सकते हैं वो बढ़िया खाने रखे हैं क्या खा सकते हैं वो वो नहीं चाहेगा तो खा भी ना पाओगे पहले इन मनोवृत्तियों को अश्वत्व को जीवन में मिटाओ तो फिर भक्ति रस की चर्चा का कोई अर्थ होगा और फिर हमने भगवान की लीला में देखा कि उन्होंने कालिया नाग को ना था, काली दैह में कूद गए तुम आ तुम सब का जीवन काली दैह है जहां दस इंद्रियां दसमों बनी हैं, यही इंद्रियां तुम्हारी नाग हैं जो तुम्हारे जीवन में विष डाल रही भगवान कहते हैं जो इन दसों को नाथ लेता है वो इनके ऊपर नृत्य करता है और जिन्हें ये बांध लेती हैं, ये उनके जीवन में विष ही विष भरती हैं। बोलो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में है या तुम उनके बस में बताओ मुझे तो पहले कालिया नाग नाथा जाए तो फिर भक्ति की बात सुनो उससे पहले कहीं कोई भक्ति चर्चा नहीं हाँ। क्यों क्योंकि यदि तुम्हारे मन मैले हैं तो विषया शक्ति को ही तुम भक्ति जानो हाँ वो बाबा जी कन्हैया जी बन जाएंगे तुम मीरा जी बन जाओगी राधा जी बन जाओगे अब सारे खेल खेलते रहोगे भक्ति की भक्ति विषया शक्ति की विषया शक्ति ये कोई भक्ति नहीं कृष्ण की भक्ति पूर्ण भक्ति है कि वो मेरा अंतर आत्मा है वो मुझ में है यहां तीसरे का भाव ही नहीं है प्रेम गली अति सा में दो न समाए और राधा ने गोपियों से कहा कि वो घटघट वासी है जितनी गोपियां हैं उतने गोपाल हैं अर्थात जितने जीव हैं जितने शरीर हैं सब में आत्मा गोविंद बैठा है तो सबका गोविंद सबके पास दाए बाएं झांकते हो काहे भीतर जाओ, जा नहीं अब बैठे हैं तो कहा के इसको अपने भीतर अनुभूत करो बाल कन्हैया को ही हम अपना आराध्य मानते हैं और इस सुंदर मोहक मुख बाल मुखाकृति को हम अपना कृष्ण मानकर अपनी आत्मा को रूप देते हैं और अब उसी के संग रहेंगे उसी के प्रेम में डूबे रहेंगे दसों इंद्रियां एक का ये कालिया नाग नथा रहेगा और कृष्ण से प्रणय होगा यदि इंद्रियों के साथ प्रणय हो गया तो काली का विष होगा इंद्रियों से ऊपर उठकर प्यार किया तो कृष्ण की भक्ति मिलेगी बोलो क्या चाहिए क्या चाहिए विषय शक्ति भक्ति नहीं होती और तब गोपियां भगवान के रूप में बसी जो कर रही हैं कृष्ण के लिए तो ये हुआ कल्पनाओं में चित्र नहीं उभर रहा तो दौड़ के जा रही है नंद जी के महल में उनको देखने का नहीं आप राधा ने कहा है ना कि सब पहले नौछावर हो तो ये मिलेंगे तुमको तो सब नौछावर है आपने तो कहा भगवान आए हो हाँ भगवान कैसे आते हैं वो भी सुनो एक सेठ ने मेरे से मैंने कहा एक प्रवचन में कि सब लोग पल्ला झाड़ भक्ति करते हो बाहर जाते फिर वही विषया शक्ति है तुम्हारी तो उसने बुढ़े ने मेरे से कहा के बाबा तू तो बावलो है मैंने क्यों क्या बात हो गई बोले एक बात बता धूप तो सभी को चाहिए आएगी तो आन उपजेगा तो घर में बीमारी नहीं रहेगी तो धूप तो सबको चाहिए बोले हाँ बोला सूरज के मांगे है घर वालों क्या तो हमें भगवान से कुछ काम नहीं हमें तो भक्ति बस उसकी दया आने दे शायद यही भक्ति है आप लोगों की हमें राम से क्या काम हमारा मतलब पूरा कर दे राम की राम जाने हम तो प्रसन्न हैं कैसी का नाम भक्ति है वो गोपियां दौड़ दौड़ के जा रही हैं झांकी कर रही हैं अब उसमें सबकी उपेक्षा भी हो रही है वो तो बेचारी भूली है सचमुच कर रही है यहां तो जब कोई काम नहीं करना है तो आंख नीच के बैठ जा बोले हम ध्यान कर रहे हैं बाकी झाड़ू वाड़ू घर वाले से तू लगा खाना भी तू ही पका दे हा ये नई भक्ति शुरू किया ये कृष्ण भक्ति है, है? यह उल्टा भक्ति है पूछो अपने आप हाँ से भक्त तो वो होता है जो नौछावर बन के जीता है कि हम आगे बढ़ के सबकी सेवा करें क्योंकि मेरी सेवा तो मेरा गोविंद कर रहा है ना तो मेरी अब कोई सेवा ना करे नहीं कन्हैया उदास हो जाएगा और सचमुच ऐसा होता है जब तुम सब चाहते हो कि सब तुम्हारी सेवा करें तो तुम्हारा आत्मा गोविंद सोचता है ये मेरी सेवाओं से प्रसन्न नहीं है इसीलिए बाहर सेवाओं की इच्छा कर रही है तो वो अपने हाथ समेट लेता है तो शरीर में लकवा आ जाता है अब चार नौकर पलट रहे हैं क्या मौज आ रही है अच्छा लग रहा है क्या और सेवा में तुम आगे रहते तो वो कहता आत्मा कि देखो मेरी सेवा से इतनी प्रसन्न है कि मेरे नाम की बाहर सेवा करता अथवा करती जा रही है तो वो तेरी सामर्थ्य को बढ़ाता जाता उसमें बरस दर बरस भी कोई मायने नहीं रखते ये तो न्यौछावर है मुझ पर तो मैं क्यों नहीं न्यौछावर होऊंगा इस पर आत्मा कहेगा और फिर तुम्हारे पास रोग कहां आएंगे और जो सेवा कराने की इच्छा करेंगे वो हर दिन उनके रोग बढ़ेंगे और फिर वो सेवा कराने भर को रह जाएंगे क्योंकि अब ईश्वर तो उनकी सेवा करेगा नहीं दूसरों से इच्छा करते वक्त आप भूल जाते हो कि आपने श्री हरि का अपमान किया है लोगों ने हमको भी यहां बताया था कि चेले चंदे करो धंधे करो हमने कहा अच्छा और जो उनके नाम का कपड़ा पहने वो तो बोले क्या अंधे का नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उनकी महिमा मैली हो जाए बोले तो कल युग भूखे मरोगे हमने कहा वो उसमें भी राजी है ना लेकिन वही करेगा और उसका नौछावर बनके के हम ही करेंगे इच्छा हम किसी से नहीं करेंगे और आज 44 बरस यहां भी हो गए हैं न चेला न चंदा न धंदा वज गोविंदा सेवा कुछ सेवा की भावना से ही किया है किसी मतलब से नहीं और आज यहाँ प्रभु हैं मौज है मोर और सांप इकट्ठे बैठे हैं कुत्ता बिलौटा भेड़िया सब लिपट के सोते हैं या कोई किसी से कुछ नहीं बोलता तुम्हारे घर में सगे भी इकट्ठे नहीं रहते ये तुम्हारी शान है अब फिर भी सब मेरे को नसीहत देते हैं स्वामी जी ऐसे नहीं ऐसे करो मैंने क्यों तेरे घर के जैसा उजाड़ नहीं है इसलिए बढ़िया नसीहत दे रहे मैं क्या बात है हा? सुनने आए थे कथा और मेरे हा? हा? को ही पढ़ाने बैठ गए चौधरी को बीमारी होती है हर जगह पाँव घुसेड़ने की तो सब की सब पीछे भक्ति हैं तो सब की उपेक्षा होती है तो फिर हमने अगली लीला देखी कि ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ तब राधा ने बताया कि ठीक है कि तुम्हारे गोविंद तुम में हैं, लेकिन ये मत भूलो कि वो सब में हैं, और अब सब में कृष्ण का भाव करो हमारी भक्ति की कथा वहाँ तक आई थी और अब अगले रविवार से लेंगे कल से तो भगवान की कथाओं का आरंभ होगा लेकिन थोड़ा गंभीर होके चलेंगे सतही बातों में केवल जीवन व्यर्थ करें ऐसा नहीं है कि मूलतः अंतर की राह कौन सी है कृष्ण भक्ति क्या है ये कालिया ना क्या है जिसको नथे बिना कृष्ण नहीं मिलता और जो इनके फनों के पीछे भाग रहे हैं विषयों के पीछे वो कभी प्रभु नहीं पाते हमें इसे अक्षरशा धारण करना होगा और इसी के लिए आज की रिचा है उसे दौरा ले कहा त्रिवर्ती आतम आप इसे एप्लीकेशन में लेंगे त्रिवर्ती आतम कहो आज ले लो कसम खा लो कि धारण सृजन और संघार के इस यज्ञ को आज इसी का आवाहन मेरी हर सांस धड़कन में होगा गोविंदा बसेंगे बसे यज्ञ बसेगा प्रभु अब विषया शक्ति भेद जगत का कोई स्थान मेरे जीवन में नहीं होगा त्री अनुव्रत और आज आप ही का संकल्प है आप ही का व्रत है गोविंद कि धारण और सृजन और संहार के इस में यज्ञ के स्वरूप हे ओम हे ईश्वर अब तुम ही सामने रहोगे आप ही हमारा व्रत है आप ही हमारा संकल्प है आप ही हमारी दृष्टि है आप ही हमारी राह है जने और आप ही के प्रति अर्पित होकर आप ही के तप को उत्पन्न करना है मुझे त्रि